भाषार्थ चक्रहीन सेना के साथ रहने वाला तथा दूर से भूत संग को धारण करने वाले प्रजापति को मैं देख रहा हूँ वह सदैव ताजा उत्साही रहने वाला अधिपति तत्काल शत्रुओं का वध करने वाला है वह लोगों के जोड़ों को मिलाता है भाषार्थ शत्रुमार्ग मेरे ये जो योजित हुए गमनशील बृषभ समान घोड़ तू यहां से कभी दूर न कर, परंतु तू इन्हें बार बार सांतना दे।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 वह अनायास उस स्थान को पार पा जाते हैं। भाशार्थ पत्तीक धनुष में बंधी पतिनचा शब्द करती है। उससे शत्रुओं को भक्षण करने वाला बार निकलते हैं। इससे यह संपूर्ण विश्व डरता है तथा सभी लोग इंद्र की पूजा करते हैं और सर्वदृष्टा ऋषि उसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। भाषार्थ देवों के निर्म मेघ के छेदन भेदन होने से जन की उत्पत्ति हुई तीन गुनों को उत्पन्न करने वाले परजन्न वायु तथा सूर्य ये तीन अनुपूर्ण होकर पृथ्वी को तप्त करते हैं तथा इनमें से दो वायु एवं सूर्य पृथिकर जल का वहन करते हैं भाषार्थ सूर्य ही तुम्हारा जीवनधारा है और तू ही इस स्वरूप को जानता है यज्ञ के समय ऐसे प्राणदायक स्वरूप को मत छिपा उस प्रभाव का वर्णन स्तवन कर वह सूर्य त्रिलोक को पटाशित करता है वह सूर्य जल को वाष्प रूप से शोषण करता है इस गमन तत्त्व का वह चेतना में स्वरूप सूर्य कभी त्याग नहीं करता अष्टावन्शन सुक्तम् भाषार्थ इंद्र के पुत्र वशुक की पत्नी कहती है इंद्र के �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 तेरे समान ही प्राचीन महान प्रत्येक कार्य में पराक्रमी बलशाली तथा अभिस्ट थल के दाता समझते हैं। आनंदित होकर मैंने वज्ज से वृत्र असुर का संघार किया। मैंने अपनी सामर्थ से दानशील को धन दिया। भाषार्थ हाथों में पर्शुधारण करने वाले विजय की कामना करके देव आते हैं तथा लोगों के साथ बादलों को क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 उसी प्रकार बाज पक्षी इस तरह अपना नाखून रगड़ता है, जैसे बढ़ा हुआ भेंसा त्रिशातुर होता है, वैसे ही त्रिशार्थ इंद्र के लिए गायत्री सोम रस लाकर देती है। भाषार्थ जो ब्राह्मण अन्न द्वारा त्रिप्त होकर शत्रुओं को नष्ट करते हैं, उनके लिए गायत्री अनायास सोम ला देती है, तथा वे सभ तथा स्वयं शत्रुओं की देह एवं बल का विध्वंस करते हैं। भाषार्थ, जो अपनी देह को सोमरस का यज्ञ करके इस तोत्रों से परिपुष्ट करते हैं, वे उत्तम कार्य के कर्ता कहे जाकर सुकारे से कृतकृत्य होते हैं। मानवों की भांति स्पष्ट बोलने वाला तू हमारे लिए अन्न ले आते हो। दिव्य लोक में दानशूर द य कौन त्रिशम सुक्तम भाषार्थ हे शीघ्रगामी अश्वद्वय जैसे पक्षी फलाहार चाहता हुआ अपने बच्चे को पेड़ पर सावधानी से घोसले में रखता है वैसे ही अत्यंत निर्मल स्तोत्र तुम्हारे लिए ही है मैंने यत्न पूर्वक प्रस्तुत किया है बहुत दिनों तक मैं इंद्र को इसी स्तोत्र से बुलाता हूं तथा वह नेताओं भाषार्थ आज प्रातः काल तथा अन्य प्रातः कालों में मानवों में सेष्टम नीता तेरी इस्तुति करके हम श्रेष्ठ बनें हे इंद्र त्रिशोक ऋषि ने तुम्हारी इस्तुति करके तुझसे सौ मानवों की मदद प्राप्त की थी और कुछ नामक ऋषि ने जिस रथ को पाया था वह भी तेरी कृपा से ही भाषार्थ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 वह विभिन्न लोकों को बनाने वाली है, यह जो घृत से युक्त सोमरस तुझ स्रेष्ठ के लिए प्रस्तुत किया गया है, वह पीकर आनंदित हो, तथा मीठे रस युक्त अन्न तेरे लिए रुचकर हो, भाषार्थ, वह इंद्र निश्चित रूप से धन का दाता है, इसलिए इस इंद्र के लिए मधुपरक से युक्त भरे सोमरस पात्र को आदर से दें, वह तथा पृथ्वी के बड़े भारी देश में अपने पराक्रमों से सभी और उत्क्रशित हूँ भाषात अत्यंत बलवान इंद्र ने शत्रु सेना को घेर डाला उत्कृष्ट शत्रु सेना इंद्र से मैत्री करने का सब प्रकार से प्रयत्न करती है हे इंद्र जैसे विश्र के कल्याण के लिए शुभ वृद्धि से तू युद्ध के लिए रथ पर आरोहण करता है �